क्ष प्रमाण के लक्षण बता दिए कि जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हो एक हेतु ये हो गया दूसरा है चित्त और वस्तु के संबंध से हो दूसरा लक्षण हो गया तीसरा वस्तु जो सामान्य और विशेष धर्म रखने वाले हैं उनमें से उसके विशेष धर्म को बताने वाली हो ऐसी जो वृत्ति है ज्ञान है उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण होता है यानी प्रमाण यहाँ ज्ञान को कहा है न्याय के क्षेत्र में प्रमाण कुछ भी होता है द्रव्य भी वहाँ प्रमाण हो जाता है गुण भी प्रमाण होता है कर्म भी प्रमाण होता है नहीं जिस जिस से प्रमेय जाना जाएगा वो सब प्रमाण होते हैं वहाँ व्यापक परिभाषा की हुई है तो उसमें से यहाँ पर इन्होंने सीमित लिए है जान विशेष को केवल लिया यहाँ ज्ञान विशेष का नाम प्रमाण है द्रव्यादि का नहीं है ग्रहण जैसे घड़ी को आख से देख रहे हैं तो यहाँ आख प्रमाण है न्याय दर्शन की भाषा में आख प्रमाण है यहाँ चक्षु इंद्रिय हाँ यानी लेकिन ये भी न्याय में आता है ज्ञान भी सब कुछ आता है क्योंकि इसको आँख से भी जान रहे हैं और आँख के कारण जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है जब समय जान रहे हैं तो घड़ी प्रमाण है इन घड़ी को ही जान रहे हैं तो घड़ी प्रमेय है तो वहाँ इस तरह से वो बता दिया है पूरी प्रक्रिया तो यहाँ उसमें से इतना लेना है केवल ज्ञान वाला भाग लेना है ये आँख और घड़ी के सनिकर्ष से जो ज्ञान हो रहा है कि ये घड़ी है इसका नाम प्रत्यक्ष यहाँ प्रमाण है उसके लक्षण भी दे दिए हैं कि एक तो विषय और चित्त का संबंध होना चाहिए बिना संबंध के यदि वो ज्ञान होता है तो प्रत्यक्ष में नहीं आएगा एक लक्षण ये दूसरा है कि विशेष ज्ञान होना चाहिए सामान्य ज्ञान नहीं होना चाहिए विशेष हो तो होगा प्रत्यक्ष में आएगा विशेष नहीं हो तो भी प्रत्यक्ष में नहीं आएगा भले ही से होता है और तीसरा है कि वो शाब्दिक नहीं होगा सुना हुआ नहीं हो बताया पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए सीधे अपने द्वारा ही होना चाहिए तो ये जो लक्षण इस लक्षण वाले जो ज्ञान है उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है अब उसको बता रहे हैं कि वो होता क्या है यहाँ पर फलम अविशिष्ट पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध अविशिष्ट फलम प्रमाण का जो फल होता है यहाँ पर क्या होता है पुरुष में होने वाली चित्त की वृत्तियों का जो बोध है ज्ञान है जो प्रमाण है वो कैसा होता है अविशिष्ट सामान्य होता है विशिष्ट नहीं विशिष्ट पार्थक्य वाला नहीं होता है यहाँ इंद्रिय से जो विशेष ज्ञात हो रहा है ना वो सामान्य और विशेष धर्म रखते हुए भी विशेष ज्ञात हो रहा है नहीं वो भी घड़ी है और ये भी घड़ी है तो दोनों घड़ी में जो भेद है ना यहाँ पर वो दिख रहा है तो इंद्रिय से जो जान हो रहा है उसको भी कह रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है लेकिन इसमें फिर क्या हो रही है ये जो कह दिया फिर से अविशिष्ट अविशिष्ट का अर्थ होता है सामान्य होता है तो ऊपर तो कहा विशेष होता है और फिर कहा भीतर ही ये अविशेष होता है तो ये कैसे हो गया ये तो इसका है कि देखिए आँख से देख रहे हैं ये तो अब आपको आँख और घड़ी दोनों का जान एक साथ नहीं हो रहा है नहीं आँख से घड़ी को देख रहा हूँ ऐसा हो रहा है जान क्या ये केवल घड़ी दिख रही है घड़ी का जान हो रहा है आंख का नहीं हो रहा है ना ज्ञान तो बाहर जैसे ये दोनों में आंख उसका दिखाने वाला है देखने वाला और घड़ी देखने वाली है लेकिन दिखाने वाले का ज्ञान यहाँ गौण लुप्त है नहीं हो रहा है बुद्धिपूर्वक करेंगे हाँ आंख से देख रहा हूँ तो अब दोनों ज्ञान हो जाएगा नहीं सोच के करेंगे ये कान से देख रहा हूँ कि आँख से तो ये ज्ञान उठेगा ना नहीं आँख से देख रहा हूँ मुझे आँख से ही दिख रहा है यानी आँख का भी ज्ञान यहाँ उठ जाएगा रूप के साथ दोनों आंख अलग है और वो दिखने वाला दोनों ज्ञान हो गया ना यहाँ ऐसे समान रूप से उसका केवल होता है आँख का नहीं होता है देख रहा हूँ कोई चीज उसमें ये वाला ज्ञान नहीं उठता है ना आँख से देख रहा हूं केवल दिखने वाली चीज दिखती है नहीं हो रहा है देखने वाली चीज़ दिखती है लेकिन अपेक्षा बुद्धि जब उठाते हैं कि किससे दिख रहा है तो दोनों का होने लग जाता है फिर दोनों ज्ञानों में क्रम होता हुआ भी व्यतिक्रम भी होता है ऐसे देखते हुए दोनों का ज्ञान हो सकता है कि आँख से और इसको देख रहा हूँ मिला हुआ हाँ आख से देख रहा हूं दोनों का हो जाता भी अनुभूति होती है देख रहा हूं इससे मैं तो अब यहां क्या है यही स्थिति भीतर हो जाती है यानी यानी नेत्र से जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है इंद्रिय से जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है वही आत्मा में आत्मा के पार्थक्य को नहीं दिखा रहा है अभी यानी दृष्टा जो है ना उस ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण का जो ज्ञाता है वहाँ ज्ञाता का उससे भेद नहीं हो रहा है जैसे यहाँ आँख से देखते हुए सामान्य रूप से आँख से देख रहा हूँ या देखने वाला यहाँ आँख है अभी वो इसका ज्ञान नहीं हो रहा है केवल दृश्य का हो रहा है ऐसे भीतर आत्मा की दृष्टि से जो है वहाँ दोनों का ज्ञान अलग अलग होना चाहिए जैसे यहाँ जान आँख का और दृश्य का हो जाता है ऐसे लेकिन वहाँ पर जिज्ञासा करो तो भी नहीं होगा अभी ऐंद्रिक तो प्रत्यक्ष में क्या होता है आवश्यक नहीं है कि आत्मा का पार्थक्य ज्ञान हो जाए इससे इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण आदि जो है ना, वहाँ नहीं चलता है ये वहाँ के लिए सामान्य होता है इसलिए ऐंद्रिक प्रति यानी ऐंद्रिक जो प्रमाण है वो रोकने के लिए कह दिया समाधि में होता है दोनों का हो जाएगा दृषि का भी जान हो जाएगा और दृष्टा का भी जान हो जाएगा जैसे यहाँ बाहर आँख का भी होता है एक स्थिति में ऐसे ही समाधि में जा करके आत्मा में देखने वाला हूँ और ये मुझे दिख रहा है विषय दोनों का ज्ञान एक ही साथ हो जाएगा दोनों अलग अलग हो जाएंगे वो परवैरागी वाला स्थिति हो जाती है सं, संप्रजात तक ये स्थिति नहीं होती है वो तो इस कारण से पहले एक इसको करने के लिए कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण आदि हैं ना ये सब भी रोकने योग्य होते हैं इसीलिए विषय की दृष्टि से ये विषय में जो सामान्य विषय अवस्था है उसमें तो विशेष दिखाता है प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण विशेष ही दिखाता है लेकिन केवल दृश्य के रूप को सामान्य विशेष में से लेकिन आत्मा के साथ पार्थक्य नहीं दिखा पाता है इसलिए ये ज्ञान क्या हो जाता है अभी इसका नाम भोग है अनुभूति होते हुए भी अगर आत्मा दृष्टा का पार्थक्य नहीं दिखा तो ऐसा वाला जो ज्ञान होता है ये भोग होता है और जहाँ पार्थक्य दिख गया वो अपवर्ग हो जाता है तो इंद्रियों से इसलिए जानते हुए भी इसका नाम है भोग भोग कर रहे हैं अपना पार्थक्य दिख करके इंद्रियों से देखने पर भी अब वो भोग नहीं है वो अपवर्ग होता है इसलिए यहाँ पर बताया कि फलम जो होता है यानी इस प्रत्यक्ष प्रमाण का भी फल जो होता है ये अविशिष्ट होता है विशिष्ट नहीं हो पाता है क्योंकि बुद्धि प्रति संवेदी पुरुष इतिपरिष्टात प्रविधि श्याम पुरुष जो है वो बुद्धि का प्रति संवेदी है जैसा विषय बुद्धि में भासता है वैसा ही पुरुष को ज्ञात होता है इस कारण से वो बुद्धि का प्रति संवेदी है हाँ यानी प्रति प्रतिश जोड़ा हुआ है संवेदी नहीं जोड़ा संवेदी माने सीधा दृष्टा और प्रतिसंवेदी माने बाद में दृष्टा तो प्रतिसंवेदी का कारण यही हो गया यानी विषय पहले बुद्धि में जैसे उठेगा वैसा ही अब ये जानेगा उससे भिन्न नहीं जान सकता है तो यहाँ उठाने वाले की प्रधानता होगी ना दृष्टा की नहीं रही आँख में मानो अभी चश्मा जैसे पहने तो रंगीन चश्मा पहन लिया तो अब रूप चाहे जैसा भी है आँख ठीक ठाक है लेकिन चश्मा यदि रंगीन है तो क्या होगा अब वो वैसा ही दिखेगा तो आँख यहाँ प्रतिसंवेदी हो गया चश्मा उतार के देखेंगे तो दूसरे ढंग का दिखेगा लगा के देखेंगे तो दूसरे ढंग का दिखेगा तो रंगीन चश्मे पर अब जो आँख है ये प्रतिसंवेदी है यानी जैसा चश्मा से दिखता है वैसा देखना पड़ेगा आँख तो ऐसे ही यहाँ जो बुद्धि है यानी निश्चित जो है इसमें जैसा ज्ञान उभरेगा सत्योगुण से युक्त उभरे या रजों से तमो से युक्त उभरे कैसा भी उभरेगा उसको वैसी अनुभूति करनी पड़ेगी इसलिए तो अपने तरफ से नहीं कर सकता वो इसलिए प्रतिसंवेदिका है इसको, बुद्धि का, का प्रतिसंवेदिका हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण या वृत्ति एक ही चीज़ है यहाँ पर वृत्ति एक सामान्य शब्द है जितना भी ज्ञान हो रहा है सब वृत्ति है कौन, कौन दुण दुण अलग नहीं है ना वो थोड़े थोड़े स्तर भेद से है अंतिम चीज तो एक ही है कि दोनों शनिकर से होना चाहिए आत्मा और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला तदाकार उल्लेख यानी यथार्थ उल्लेख करने वाला बताने वाला तो भेद तो कुछ नहीं है यहाँ इंद्रियों को ले लिया है साथ में इसमें भी इंद्रिय प्रणाली का कहा है ना हाँ न्याय में कहा है इंद्रियार संिकर्षोत्पन्न उसने भी दो ही को लिया है आत्मा को नहीं लिया है सांख्य में केवल संबंध को ले लिया अब उसमें जितने का संबंध होता है वो सारे आ जाएंगे आत्मा का भी विषय के साथ होता है यद्यपि ये, ये भी अंतर अंतर्निहित मानता है उसमें आया है ना प्रकरण कि आँख और विषय का नहीं चित्त का भी होता है मन उससे चूंकि संबद्ध ही रहता है और या मन अपने आप में इंद्रिय है तो मन को छोड़ा नहीं है उसने परिभाषा तो भले इंद्रिया निकर उत्पन्नम दिया लेकिन उसमें मन को फिर गिना है हाँ उसी तरह से और आत्मा को छोड़ा नहीं उसने कहा आत्मा चूंकि अनुभव करने वाला तो वही है इसलिए उसका अपने आप ग्रहण होता है तो अपने आप ग्रहण होने से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रखी विशेषता नहीं थी विशेषता थी कि इंद्रियों में भेद होता रहता है इसलिए इंद्रिय का नाम ले लिया मन और आत्मा ये दोनों सभी में रहते हैं बराबर रूप से इसलिए उनका नाम लेने की जरूरत नहीं थी वहाँ तो यहाँ पर यही था बताने का इनका है फलम अविशिष्टता है प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाणवृत्ति का जो फल होता है वो अविशिष्ट ही होता है क्योंकि बुद्धि ये जो पुरुष है बुद्धि का प्रति है ये बात हम आगे से कहेंगे पर वो स्थिति अभी यहाँ नहीं होती यानी पुरुष को अपना पार्थक्य नहीं दिखता है इस प्रत्यक्ष प्रमाण में भी अब दूसरा प्रमाण का दूसरा भाग बता रहे हैं कि अनुमान प्रमाण क्या होता है अनुमेय से तुल्य जातीय शो अनुवृत्तो भिन्न जातीय व्यावृत्त संबंधो यह अनुमेय मन जिस पदार्थ का अनुमान करना है जिसको अनुमान से जानना है उसका तुल्य जातीय सु अनुवृत्त संबंध यहाँ ले लेंगे और भिन्न जातीय व्यावृत्त संबंध यह तुल्य जाति समान जाति वालों के साथ जो अनुवृत्त संबद्ध है यानी साथ, साथ होने वाला संबंध है और भिन्न जातियों से जो प्यावरित्ता खंडित संबंध है वो संबंध यह विषया तद विषय हमने उस विषय वाली जो सामान्य अवधारण प्रधाना वृत्ति सामान्य का निश्चय कराने वाली जो वृत्ति है वो वृत्ति अनुमान कहलाती है जैसे कि यहाँ से अभी कोई गाड़ी जा रही है उसकी आवाज आई सड़क पर तो उससे ये तो हुआ कि कोई गाड़ी जा रही है लेकिन कौन सी गाड़ी है जीप है या ट्रक है बस है क्या है ये नहीं पता लगा लेकिन कोई गाड़ी है ऐसे में थोड़ा सा और करेंगे तो ये जीप है या कार है लेकिन कार कैसी वाली है कार लाल पीली कैसी है ये नहीं होगा इतना हो गया ये कार है तो इसका नाम है ये सामान्य ज्ञान है लेकिन लाल पीली है और ये दूसरी कारों से अलग है इसकी आवाज़ थी ये ऐसा जो देख के होता है ना सुनते सुनने वो केवल सुन के नहीं होता है जैसा देखने से ज्ञान होता है तो जिस अवस्था में अर्थ का ज्ञान यानी उससे मिलते जुलते पदार्थों से भिन्न जब नहीं होता है एक जैसा ही हो जाता है तो ये ज्ञान जो होता है सामान्य उदाहरण कहते हैं इसको ये तो हो गया कि हाथी की आवाज़ नहीं है।, कुई न, कुई है ये है कोई न कोई गाड़ी है जैसे अभी जा रही है ये पंखे की आवाज़ है अभी आ रही है और इसकी है कि उसकी है पंखा कैसा है लाल वाला है या कैसा है ये नहीं होगा लेकिन देखने पर तत्काल हो जाएगा इसका है इसका नहीं है ये ऐसा है ये ऐसा नहीं है ये नया है ये पुराना है देख के ज्ञान हो जाता है ऐसे नहीं होगा आवाज से नहीं होगा इसका तो लेकिन है पंखे का इतना हो गया तो अर्थ का तो जिसमें जान हो जाता है लेकिन परस्पर जो आपस में भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं एक जाति के वैसा विशेष ज्ञान जब नहीं होता है तो ऐसा ज्ञान जो होता है इसको कहते हैं सामान्य अवधारण प्रधान तो ये अनुमान कहलाता है जाती है सु अनुवृत्तता मैने जुड़ा हुआ अनुवृत्त हाँ संबंध होता है हाँ यानी यहाँ की गाय जैसी है अपनी गौशाला की ऐसे ही रोजड़ में जो दूसरी गाय है दोनों एक जैसी है यानी वही हुआ नहीं कि गौशाला में जैसी गाय है ऐसे ही रोजड़ में भी गाय है कीर नसल वाली मान लो कोई है तो अब दोनों एक जैसे ही है ना इसको कहेंगे अनुब्रत संबंध लेकिन दूसरी गाय क्या ऑस्ट्रेलियन वाली है अंग्रेजी वाली है गौ जिसको कौ बोलते हैं जो एक तो गाय काओ है तो गाय काओ के साथ गाय का भेद है।, है नहीं मान लो इनकी परिभाषा है नहीं गाय में ही एक तो काव हो गई जो अंग्रेजी वाली है विदेशी और यहाँ वाली जो है देसी उसको गाय बोलेंगे तो हाँ तो जो गिर नस्ल की है ना जैसे कहेंगे गाय है वो तो एक जैसी होगी ना फिर लेकिन जो बाहर वाली विदेश वाली है वो उस ढंग की नहीं होती है, है तो गाय तो अब ये गिर गिर वाली में जो संबंध है जाति वाली में ये अनुवृत संबंध कहेंगे लेकिन जो विदेशी वाली गाय के साथ संबंध है वो खंडित है व्यावृत संबंध है हाँ पृथक कहेंगे बिन खंडित व्यावृत माने खंडित अनुबृत माने अखंडित साक्षात निरंतर संबंध जिसमें लगातार निरंतर व्यवधान रहित संबंध होता है वो अनुबृत संबंध है और जो व्यवधान युक्त होता है वो व्यावृत संबंध कहलाता है तो इसमें अनुमान प्रमाण वाले में क्या होता है अनुब्रित संबंध होता है तो तुल्य जातियों में यानी पदार्थों का आपस में जो समान जाति के होते हैं उनमें तो अनुब्रित संबंध होता है हाँ और जो दूसरी जाति के पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है व्यापृत संबंध होता है होता तो है किसी और ढंग से इसमें किसी कारण से जुड़ते हैं वो लेकिन साक्षात नहीं जुड़ते हैं वो किसी और माध्यम से उसको कहते हैं व्यावृत संबंध है तो ऐसा जो संबंध है यह संबंध ऐसा जो संबंध है तद उस संबंध विषयक यानी अनुमान से जो भी जाना जाएगा ना हर समय उसका कोई न कोई पहले लक्षण आएगा सामने लिंग लिंग से लिंगी का बोध होता है विषय जिज्ञासित हो यानी जानना चाहते हैं जिसको लेकिन वो सामने नहीं हो दूसरा ये हो गया और लेकिन उस विषय में जो कुछ है उसका कोई न कोई अंश सामने हो तो उस अंश विशेष के आधार पर जब अंशी का ज्ञान होता है तो उससे उस, उस अवस्था में वो जो ज्ञान होता है अनुमान कहलाता है टी वी देख रहे हैं टीवी में अब इसका चित्र आ रहा है मोदी का तो अब ये कैसे जान हो रहा है मोदी का अनुमान से हो रहा है वो साक्षात नहीं है शब्द भी नहीं है वो बोल के नहीं हो रहा है वो उसकी आकृति वैसी है यानी उसकी आकृति दूसरे से नहीं मिलती है तो इसकी आकृति उसका क्या हो गया लिंग हो गया अर्थ संबद्ध नहीं है लेकिन उस अर्थ से बिल्कुल अनुबृत जो उसकी आकृति है वो उसी में मिलेगी दूसरे में नहीं मिलेगी तो ये अनुबृत संबंध मानी लिंग से जो ज्ञान होता है परोक्ष विषय में जिज्ञासित और परोक्ष विषय में उसके अंश विशेष से लिंग विशेष से जो उस अर्थ का ज्ञान होता है वो अनुमान प्रमाण कहलाता है तो ऐसे इस विषयक ऐसे संबंध अनुप्रित संबंध विषयक जो सामान्य ज्ञान का निश्चय कहलाता होता है वो जो वृत्ति है उसका नाम अनुमान होता है तो लेकिन ये अब क्या हो गया प्रत्यक्ष नहीं आएगा क्योंकि विशेष ज्ञान नहीं अनुमान में अर्थ में सामान्य ज्ञान होता है विशेष सभी जातियों में क्या होते हैं न विशेषता होती है एक इसमें वो सुनाते हैं कि कभी कभी क्या नाम है बड़ी गुल श्रद्धानंद जी वो घूमते घूमते उसमें चले गए वो गडेरिया जो था ना वो भेड़ चला रहा था तो उसके बाद बहुत सारी भेड़े थी तो स्वामी जी ने पूछा अरे भाई तुम्हारे पास इतनी भेड़े होती है और सबको तुम अलग अलग जानते हो क्या कहा तो हम तो सबको जानते हैं एक ही को जानते हैं उनका ये कैसे तुमको पता लग जाता है हमको तो लग ही नहीं रहा है उन्होंने कहा आपके जैसे ब्रह्मचारी हमको एक ही देखते हैं सब पर आप जानते हैं सबको एक ही ऐसे ही हमारी भेड़े हैं आपको लगता है कि एक ही है और हमको आपके ब्रह्मचारी सब एक ही लगते हैं लेकिन आपको तो अलग अलग दिखते हैं वैसे ही हमारी भेड़े हमको सब अलग अलग देखती है आप देखेंगे किसी के भैंस को गाय को भेड़ को बकरी को आपको नहीं पता लगेगा ये अलग अलग ये सब एक जैसी दिखेगी पर उसका जो मालिक होता है उसको सब अलग अलग दिखते हैं एक एक का पता होता है उसको इसकी कहाँ पर तिल है कहाँ पर नहीं है कौन लंगड़ी कौन टेवड़ी सी सब मुझसे पहचानता है वो ये वाली है ये वाली नहीं है गौशाला में गौ ये जो गोपालक है उसको पता होगा सारा कौन वाली गाय दूध दह दिया किसका नहीं दुआ हमको नहीं पता लगेगा हमको जो नहीं पता लगता है ये सामान जान है इतना तो लग रहा है गाय है पर कौन वाली है ये नहीं लग रहा है ऐसी बाहर के अतिथि को ब्रह्मचारी तो है ये किसी को देकर के कहेगा तो दिया था तुमको फोन करते हैं वो कहते हैं ब्रह्मचारी को बोला था मैंने अब वो ब्रह्मचारी ने बोला कर्मचारी भी बोलता है ब्रह्मचारी बोल रहा अब तो तो यही कहता है हमने ब्रह्मचारी को बताया था तो उसके लिए सब एक जैसे ही है तो उसका ज्ञान क्या है ये सामान्य ज्ञान यहाँ अनुमान जैसा है वो यहाँ जो होता है वो विशेष ज्ञान होता है ये दोनों ज्ञानों में अंतर रहता है तो ये सामान्य ज्ञान जब हो रहा हो तो समझिए और वस्तु के परोक्ष हो अवस्था में लेकिन उसी के अंश से ये भी अनिवार्य होगा किसी से किसी को जान रहे हैं तो ऐसा नहीं हाँ यानी वही अनुवृत संबंध मुख्य चीज़ यही है यहाँ जूता देख के ये नहीं कहेंगे कि यहाँ सन्यासी बैठा होगा इतने से ही नहीं काम चलेगा ये होगा ये दूसरे का जूता नहीं उसी व्यक्ति का है अब जूते के आधार पर जब करेंगे निश्चय कि वो यहाँ है तो अनुमान होगा वैसे अनुमान नहीं होगा क्योंकि जूते और व्यक्ति का ऐसा नियत संबंध नहीं होता वो किसी का भी कोई बदल जाता है ये अवधारण प्रधान वृद्धि जो होती सामान्य का ये अनुमान प्रमाण होता है उदाहरण दे रहे हैं यथा देशांतर क्या है ये प्राक्ते, प्राक्ते। देशांतर प्राप्ति गतिमत चंद्र तारकम चैत्रवत इसे देशांतर भिन्न भिन्न देशों में प्राप्त होने से चांद तारे आदि ये सब क्या हैं? सब गति वाले हैं जैसे चैत्र होता है चैत्र भी यहाँ खड़ा है थोड़ी देर में वहाँ दिखेगा वो इसका मतलब कैसे हुआ वहाँ कैसे चला गया है चल के गया है यहाँ से क्योंकि चलता हुआ ही एक देश से दूसरे देश में पहुँचता है तो जैसे चाँद भी आज यहाँ दिख रहा है कल थोड़ी देर आगे दिखेगा चाँद में लगभग क्या है इतना अंतरूज होता है आँख दृष्टि से यहाँ आज यहाँ खड़ा है चाँद दिखेगा तो कल यहाँ दिखेगा ऐसे वो तीस विभाग यानी में एक चक्कर कर देता है तो इससे पता लगता है कि चाँद चल रहा है और इसकी गति क्या होती है चांद रोज उधर जाता हुआ दिखेगा तारे के साथ यानी रात भर में तो इधर चलता दिखता है वो उसका चौबे वाला है ना वो मतलब के चौबे जैसे चलते हैं चांद वैसे चलता है रात भर इधर चलता है चांद लेकिन अगले दिन देखेगा आगे चला गया इधर तारे के साथ औरों के साथ शाम को यहाँ उगता है वो और सुबह सोते उठते होते, होते यहाँ डूबता है ना प्रातः काल लेकिन जिस समय आपने उगते हुए देखा था आज कल आप देखेंगे तो उसे थोड़ा आगे उगा हुआ देखेगा तो उसकी वास्तविक गति कौन हुई है? रात को इधर जाता हुआ जो दिख रहा है वो वास्तविक गति नहीं है उसकी उधर जो जाता हुआ दिख रहा है वो उसकी वास्तविक गति है क्योंकि इधर हुआ जाता हुआ दिखता ना तो आगे नहीं दिखना चाहिए था वो तो और पीछे दिखना चाहिए था उसको लेकिन दूसरे जो होते हैं और तारे वो तो वहीं रोज दिखेंगे लेकिन चांद का बदल जाता है कोण तो इससे ये होता है कि चांद ऐसे घूम रहा है मतलब ये तारे इस तरह से वो तारों का अपना अपना जो होता है वो साथ साथ ही चलते हैं वो नहीं बदलते स्थान स्थान कोई कोई तारा उसमें दिखता है कि उसका स्थान बदला हुआ रहता है ये छः सात जो तारे हैं ये इनके स्थान तो बदलते हैं नौ के औरों के नहीं बदलते ये आठ नौ जो है ना ये चलते हैं ये चलते हुए दिखते हैं इनके स्थान बदलते हैं तभी तो पंचांग बनता है ना कि आज शुक्र यहाँ पर है बृहस्पति यहाँ पर है और महीने इनका स्थान बदलता है औरों के नहीं बदलते चाँद को छोड़ कर के ऊपर जो चमकता है ना उसका अर्थ यहाँ तारा है यहाँ तो आप इसको सूरज बोलते हैं अपनी अपनी अलग अलग, अलग परिभाषा है उस ढंग से चाँद तारे नहीं है वैसे सभी को तारे बोल देते हैं चाँद को छोड़ करके सूरज को दूसरे उसमें ग्रह है उपग्रह अलग अलग करते हैं विवाद, वो अलग चीज़ है ऐसे ही कि जैसे चैत्र यहाँ से चलता हुआ ही दूसरे स्थान पर दिखाई देता है तो वैसे ही ग्रह तारे आदि भी दूसरे स्थान में दिखते हैं भिन्न भिन्न दिनों में इसका मतलब उनमें गति है तो ये क्या है अनुमानिक ज्ञान है इसका नाम अनुमान है प्रत्यक्ष नहीं है चैत्र व्यक्ति का नाम है कोई चैत्र नाम का व्यक्ति है यहाँ थोड़ी देर में वो वहाँ दिखा या यहाँ खड़ा हुआ अब चलने लगा तो यहाँ दिखने लग गया तो चलने से देशांतर होता है ये नियम हो गया तो अब जहाँ जहाँ कोई व्यक्ति भिन्न काल में अलग अलग स्थानों में मिलता है उससे ज्ञान कि ये चला होगा वो चाहे बैठ के चलाया गया है चाहे स्वयं चलाए लेकिन उसमें गति हुई है बिना गति के वस्तु देशांतर में नहीं उपलब्ध होती है ये अनुमान जान हो जाता है विंध्य अप्राप्ति अगति और विंध्य वहीं का वहीं दिखता है पहाड़ जो दिख रहा है वो वहीं का वहीं रोज दिखता है इस कारण से वो गति नहीं कर रहा है अप्राप्ति अप्राप्ति होना चाहिए आपके होना चाहिए अप्राप्ति अगति और बिंद जो है वो अप्राप्ति है गति रहित है अप्राप्ति से घट नहीं रहा है इसके साथ इस हाँ मतलब इसमें शब्द में वो करना पड़ेगा अध्यहार जैसे विभक्तियों का विद्यस्य अप्राप्ति अगति नहीं घट रहा है ना अप्राप्ति होना चाहिए था विन्द की प्राप्ति नहीं हो रही है एक ही जगह है बिंद की जो अप्राप्ति हाँ हाँ विंध्या या विशेषण होना चाहिए था प्रथमा प्रथमा का तो विंध्य अप्राप्ति अगति ऐसा होना चाहिए था लेकिन वो तो इसलिए अध्यार कर लेंगे जैसे भी अर्थ बनेगा यानी बिंद में गति नहीं दिखने से बिंद में और प्राप्ति होने से उसकी कहीं प्राप्ति और नहीं दिखने से एक ही जगह होने से उसमें गति नहीं है ऐसा आपते न दृष्टो अनुमिता अनुमितो व अर्थ अब सब प्रमाण के विषय में कह रहे हैं आगम प्रमाण को आपते न दृष्टो अनुमितो व अर्थ परत्र सो बोध संक्रांत शब्देन शब्दे आपते यानी आप्त व्यक्ति के द्वारा जिसने अर्थ का प्रत्यक्ष कर लिया है जान रहा है जो एक बार अर्थ को जान लिया प्रमाण से उसके बाद दृष्टो वा अनुमितो यानी अनुमान से या तो जिसने जान लिया है अर्थ को या प्रत्यक्ष से ऐसे को आप्त कहते हैं तो उस आप्त के द्वारा जो वा अर्थ जो अर्थ है परत्र यानी दूसरे को यहाँ शब्दमी के अर्थ में द्वितीय करनी पड़ेगी परत्र यानी दूसरे में भी कर लेंगे अर्थ वैसे होगा सो बोध संक्रांते अपनी बोध को अपनी अनुभूति को अपने जान को संक्रांते डालने के लिए उसमें उसको जनाने के लिए शब्द न उपदेश्य शब्द के द्वारा उपदेश किया जाता है आपते ना दृष्टो अनुमितो वा अर्था आपके आपद के द्वारा देखा हुआ प्रत्यक्ष देखा हुआ या अनुमान से जाना हुआ अर्थ परत्र दूसरे में अपना बोध डालने के लिए यानी अपने समान उसको भी ज्ञान कराने के लिए देने के लिए शब्द के द्वारा उपदिष्ट किया जाता है बताया जाता है उस अवस्था में शब्दार्थ शब्दार्थ तदर्थ विषयावृत्ति शब्दों से उस अर्थ विषयक जो वृत्ति है ज्ञान है वो क्या होता है श्रोतु आगम श्रोता का आगम प्रमाण कहलाता है वक्ता के लिए आगम नहीं है वो श्रोता के लिए वो आगम प्रमाण कहलाता है हाँ यानी पहले श्रोता ने जिसको वक्ता ने जिसको जान लिया देख लिया या अनुमान कर लिया तो उससे उसको ज्ञान हो गया अब उसी ज्ञान को दूसरे को कराएगा यानी दूसरे में डालेगा तो अपने जान को दूसरे में डालने के लिए जो वहाँ प्रयास किया जा रहा है उस अवस्था में हाँ तो जिसमें डाला उसको अब ज्ञान हो गया तो उस जानने वालों के लिए वो जो ज्ञान होता है वो आगम प्रमाण कहलाता है जनाने वालों के लिए नहीं होता है जानने वालों के लिए वो प्रमाण आगम प्रमाण बनता है अब इसमें फिर कह रहे हैं कि इसमें ये जानना चाहिए कि वो यानी साक्षात वक्ता का ही कथन होना चाहिए पुस्तक से पढ़ रहे हैं इसमें आवश्यक नहीं है ये आगम प्रमाण बनेगा क्योंकि इसका जो बक्ता है ना सीधे सीधे पता नहीं वही है या किसी ने डाल रखा है इसमें और किसी ने लिख दिया है इसलिए इस कारण से जब तक ये निश्चित नहीं हो जाएगा दूसरा नहीं डाला है इसमें कुछ तब तक ये आगम में आएगा नहीं पुस्तक नहीं आती है आगम में इसीलिए लेखक से सीधा संबंध यदि जुड़ा है तो आगम प्रमाण है वो अकल संदिग्ध हो गया तो इसलिए वो पुस्तक नहीं होती है विक्षिप उसको कहते हैं प्रक्षिप्त प्रक्षिप्त प्रमाणनीय हुआ करते हैं तो इसलिए प्रमाण उस अवस्था में है जब तक वक्ता के साथ संबंध अनुवृत्त है उसका साक्षात संबंध खंडित संबंध नहीं होना चाहिए तो इसलिए करेंगे यस्य अस्रद्धे अर्थो वक्ता जिस वक्ता का अर्थ श्रद्धेय अर्थ नहीं होता है धारण करने योग्य नहीं होता है जी अश्रद्धार्थो वक्ता स न दृष्टा अनुमितार्था यानी स्वयं ना तो उसने देखा है और ना तो स्वयं अनुमान किया यानी अपनी अनुभूति से नहीं जाना है उसको ऐसी अवस्था में अगर किसी को बता देता है वो वो अब आगम में नहीं आएगा यहाँ जो सुना हुआ वाक्य होना चाहिए वो देखे हुए से ही होना चाहिए दूसरे के माध्यम से नहीं एक बच्चा बता देता है ना ये प्रातःकाल चार बजे उठना चाहिए और अपनी दिनचर्या करना चाहिए तो ये आप्त नहीं है उसने बोल दिया दूसरे का वाक्य है जिसने उठ करके स्वयं आचरण करके देखा है वो यदि बोल रहा है कि उठना चाहिए अब वो आप्त वाक्य है लेकिन उसको कोई दोहरा रहा है तो वो आप नहीं कह इसलिए कह रहा है कि जिसका दृष्टि या अनुमित अर्थ होता है अपना देखा हुआ है या स्वयं जिसने निश्चय अनुमान से किया है यानी अपना निश्चय होना चाहिए दूसरे का निश्चयात्मक नहीं होना चाहिए अर्थ दूसरे के निश्चय वाली बात अगर केवल बोल, बोल ज, बोली जा रही हो, लिखी जा रही है तो उसमें क्या होता है वो अश्रदेय हो जाता है वो अर्थ धारण करने योग्य नहीं रहता है अश्रदेय यस्य यसे अर्थो वक्ता यानी जिस आगम प्रमाण का यानी जिस शब्द का श्रद्धे वक्ता नहीं है श्रद्धे अर्थ नहीं है धारण करने योग्य नहीं है अर्थात जिसके वक्ता ने देखा अपने आप नहीं किया है जिस आगम का यश मैंने जिस आगम का प्रमाण का हाँ अस्रद्धे अर्थो वक्ता अस्रद्धे अर्थ वाला वक्ता है यानी स्वयं वो धारण करने वाला अर्थ को नहीं है ऐसा वक्ता ऐसा वक्ता जो उस अर्थ को स्वयं नहीं धारण करता है यानी स्वयं अपनी अनुभूति से निश्चित नहीं किया है यानी ना तो अनुमान से जाना है ना प्रत्यक्ष से जाना ऐसा क्या होता है स आगमा प्लबते वो आगम जो होता है प्लबते च्युत हो जाता है अलग हो जाता है प्रमाण के अंतर्गत नहीं रहता है ये तो नहीं।, ये नहीं ये इसका बता रहा है अस्रद्धेयो वक्ता का ही फिर से अर्थ किया न दृष्टानुमित अर्था हाँ इसमें जुड़े हाँ उसी का माने कर दिया इसका अश्रद्धेार्थ वक्ता का, अस्र, अस्र का हाँ अश्रद्धेार्थ वक्ता से जुड़ेगा यानी यसे आगमस्य वक्ता अश्रद्धेयार्थ है स्वयं साक्षा धारण करने वाला नहीं है ऐसा यानी न दृष्टा अनुमितार्थ न स्वयं प्रत्यक्ष किया न अनुमान से जाना है स आगम वैसा आगम या वो आगम क्या होता है प्लबते आगम के क्षेत्र से बाहर हो जाता है चुत हो जाता है फिर क्या होता है मूल वक्त ऋतु अनुमितार्थो दृष्ट अनुमितार्थे निर्विप्लव निर्विप्लव मूल वक्ता मैंने जो साक्षात देखा या निश्चय किया उसके दृष्ट अनुमित होने से दृष्ट और अनुमित अर्थ क्या होते हैं निर्विप्लव निर्विप्लव वाले न हटने वाले होते हैं यानी वो प्रमाण के अंतर्गत आ जाते हैं शब्द प्रमाण भी इस प्रकार से जानना चाहिए कि साक्षात तो अब जब ये हो गया कि ये शब्द प्रमाण है तो उसमें अब संशय के लिए इसीलिए स्थान नहीं होता अंतर तीनों में ये होता है कि प्रत्यक्ष में हम स्वयं निर्णय करते हैं ये ऐसा है और विशेष रूप से निर्णय होता है तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण में आता है अनुमान में भी निर्णय स्वयं का ही होता है लेकिन वो सामान्य होता है तो इस रूप में वो अनुमान प्रमाण होता है शब्द प्रमाण में निर्णय अपना नहीं होता है लेकिन दूसरे के कारण हो जाता है बिना प्रत्यक्ष अनुमान किए ही निर्णीत हो जाता है अर्थ अनुमान हाँ अनुमान निर्णय अनुमान में निर्णय अपना होगा प्रत्यक्ष में भी अपना ही होगा अपने से होता है आगम में निर्णय तो होता है लेकिन वो दूसरे के कारण होता है प्रमाण में निर्णय मुख्य चीज़ है निश्चयात्मक अर्थ होना चाहिए अर्थ यदि निश्चयात्मक नहीं है वो प्रमाण में नहीं आएगा संशय में आएगा किसी में आएगा लेकिन वो प्रमाण कोटि का नहीं है अर्थ निश्चयात्मक होना जरूरी है, तो है? तो आएगा हाँ लेकिन अपने लिए हो नहीं पा रहा है ये देखना होगा निश्चय नहीं हो रहा है तो अभी अपने लिए नहीं बन रहा है वो अनेक कर दे तो अनेक हो जाएगा होना चाहिए जो जो होगा वो तो होना चाहिए ना निश्चित गौ शब्द के अब वाणी भी अर्थ है किरण भी अर्थ है वो गौशाला वाला भी अर्थ है लेकिन निश्चित है ना वैसे अनेक अर्थ है अने तो अनेक निश्चय होना चाहिए जितना निश्चय हो गया वो ठीक है जो अभी नहीं निश्चित वो निश्चित है मूल चीज यहाँ है कि प्रमाण जो होता है वो निश्चयात्मक ज्ञान होता है निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो रहा है तो अभी प्रमाण में नहीं आएगा वो यानी तो हाँ आपने विचार नहीं किया है यानी प्रातःकाल उठना चाहिए प्रातःकाल उठने से स्वास्थ्य ठीक रहता है इस पर आपने कोई विचार नहीं किया है लेकिन किसी वैद्य ने या और किसी व्यक्ति ने बड़े व्यक्ति ने बता दिया और आपने मान लिया आपको स्वीकार हो गया अब ये आप प्रमाण वो शब्द प्रमाण में आ गया हाँ यानी हमने कोई अनुमान नहीं लगाया है कुछ नहीं देखा था लेकिन हमने मान लिया हाँ ठीक है तो केवल किसी वक्ता के द्वारा जिसमें निश्चय कराया जाता है वो आगम प्रमाण होता है ये भी एक लक्षण इसका है जिसमें अपना निश्चय होता है वो प्रत्यक्ष या अनुमान होता है विशेष जब होता है तो प्रत्यक्ष हो जाता है सामान्य होता है वो अनुमान हो जाता है लेकिन आगम में दूसरे के द्वारा निश्चय होता है लेकिन अनिश्चय नहीं होता है किसी के बात पर विश्वास होता होता है किसी पर नहीं होता है बोलने वाले सब बोलते हैं कितने के भाषण सुनते हैं लेकिन नहीं लगता है नहीं ये ठीक बोला उस समय इसका मतलब है अभी हमने इसको नहीं माना वक्त माना नहीं हमारे लिए सब आगम नहीं हुआ तो ये स्थिति होगी इन ये ये सब जो शास्त्र हैं प्रमाणों से सिद्ध हैं लेकिन नहीं हो रहा है विश्वसनीय तो ये अभी अपनी कमी है पहले तो इसमें दिखा रहे हैं ना भक्ता की भी कमी हो सकती है लेकिन कहीं कहीं पर श्रोता की भी कमी रहती है श्रोता की अगर सामर्थ्य नहीं है उसको नहीं पकड़ में आएगा वो तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए हाँ मूलभक्त हाँ मूल वक्ता हाँ, के होने पर मूल वक्ता मैंने जो स्वयं देखा सुना अनुमान किया उसके होने पर जो आगम प्रमाण होता है ना वो निर्विप्लव अखंडित होता है यानी अपने आप किसी ने देख सुन के लिखा है अगर वो तो वो फिर मानना ही पड़ेगा मान ही छोड़ सकते आप नहीं मूल है इसका किसी दिश्टार्ण दिश्टार्ण दिश्टार्ण। हाँ मूल वक्त के होने पर दृष्ट और अनुमित अर्थ ये दोनों जो होते हैं नहीं मूल बक्तरी दृष्टानुमित अर्थे दृष्ट और अनुमित अर्थ होने पर तथा वक्ता मूल वक्ता के होने पर इस अवस्था में वक्ता के मूल होने पर ये विशेषण है उसका मूल बक्तरी दृष्टानुमित अर्थ है भी सप्तमी कही है नहीं दृष्ट और अनुमित होने के कारण वक्ता के मूल होने से तो ऐसे करके अर्थ करें इसका किसी तरह से करना पड़ा है उसको लेकिन यह उसका विशेषण है नहीं मूल वक्ता क्यों अर्थ जो उसका दृष्ट अनुमित है या अर्थ दृष्ट अनुमित होने पर वक्ता के मूल होने होने पर फिर क्या होता है आगम निर्विप्लव यहाँ निर्विप्लव होता है ये दिखाना था उसके लिए दो विशेषण चाहिए हाँ आगम कब निर्विप्लव होगा जब दिष्टा नमित होगा और बगता उस कारण से मूल होगा दोनों ये तो रहते हैं उस समय निश्चय होना साधारण में भी जितना हुआ ना उतना तो निश्चित हो ही जाएगा जैसे ये गाड़ी की ध्वनि है अब ये आया अब ये मोटरसाइकिल की है जीप की है कार की इतना नहीं हुआ है गाड़ी की इतना निश्चय रहेगा तो इस निश्चय के बिना वो नहीं आएगा प्रमाण में कहीं तीनों लगते हैं कहीं अकेले भी करते हैं वो नियम रहेगा इसमें हाँ हाँ वो यानी जो विषय जैसा है ना तीनों प्रमाण उसको वैसे ही सिद्ध करेंगे स्वरूप बराबर बराबर करेंगे ये नहीं है इसमें ग्रहण अर्थ का केवल निश्चयात्मक कराएंगे ये ठीक है इतना केवल अर्थ की प्रामाणिकता होगी स्वरूप की यत्ता नहीं होगी निर्धारित प्रमाणिक में हो गया ना यत्ता के बिना ये इसी गाड़ी का अभी नहीं हुआ है ना उस गाड़ी का इतना नहीं हुआ है निश्चय हो गया न ये जैसे आपने यहाँ से सुन लिया तो ये हो गया कि इस गाड़ी का तो है वो क्या उसको बोलेंगे तो नहीं हॉर्न है इसका इतना निश्चय हो गया लेकिन उसको आंख से भी देख रहे होते तो भी यही होता ना इस गाड़ी का इतना और होता गाड़ी का है इतना तो हो गया अब उतना होता इस गाड़ी का है और प्रत्ये प्रत्यक्ष में हो जाता अनुमान में अब हो गया कि दूसरी गाड़ी कोई आई नहीं है थोड़ी देर बाद निकल के देखा आपने जाकर के वो खड़ी थी और ये पक्का हो गया कि तीसरी कोई घुसने की जगह नहीं है, तो अब हो गया कि इसका है ये तो नहीं थी इसी की यह अनुमान से हो गया लेकिन एक खड़ा था साक्षात उसको ही किया उसने नहीं अब जो जाना है कि वो जो ध्वनी थी जिसके लिए कहा था किसी गाड़ी की है उसका अब ये ज्ञान हुआ कि इसकी थी वो हाँ उस गाड़ी को वहाँ खड़ी देख के पता चला कि इसी की है लेकिन ये तब पता चला कि दूसरी गाड़ी तो घुसी नहीं है अभी यही आई है दूसरी नहीं आने की कोई संभावना नहीं हर तरह से पक्की है तो अब हुआ कि इसी ने आवाज़ की थी तो अब ये जो ज्ञान हुआ वो धोनी का ही हुआ है ये अनुमान से है हाँ तो अब यहाँ धोनी के साथ साथ यहाँ गाड़ी का जान हो गया ये गाड़ी थी उसमें वो गाड़ी का जान नहीं हुआ था लेकिन अब हुआ कि ये गाड़ी है तो अनुमान तो दोनों है ये गाड़ी है ये भी अनुमान का ही है हाँ यानी गाड़ी का है ये भी जान हुआ था पहले भी लेकिन ये इस गाड़ी का है ये दोनों ही अनुमान भी है अनुमान ही है लेकिन दोनों में अपने आप में स्तर भेद है इसमें थोड़ा प्रत्यक्ष जुड़ रहा है जाके और अनुमान के साथ जुड़ करके अब वो अधिक अर्थ दिखा रहा है दूसरे में था कि साक्षात तो उसके सामने ही बोला था अब उसको ये जरूरत नहीं है कि कोई गाड़ी आए नहीं आए वो सीधा करेगा कि ये तो यही है ही ऐसी प्रत्यक्ष से भी उसका निश्चित हो ही रहा है ये ध्वनि इसी की है ही अनुमान से भी हो गया कि इसकी ध्वनि है और सीधे अभी भी हो रहा है बिना देखे उसमें तो ऐसे ही अब गाड़ी के विषय में हुआ या इसका है प्रत्यक्ष अनुमान यदि बता रहे हैं सभी एक ही चीज़ को चारे प्रमाण बता रहे हैं साक्षात जो सुना गाड़ी को देख के वो भी बताएगा इसकी ध्वनी थी अभी जो खड़ी है उसको देख के भी बताया जा सकता है इसकी ध्वनी थी और एक बिना देखे भी बताया जा सकता है तीनों प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये आगम ये। आगम में तो नहीं आएगा ये तो मैंने बजाई थी हाँ तो उससे, तो उससे हुआ या दूसरे वहाँ खड़ा होकर जो सुन सुन रहा था वो बोलेगा कि इसने दिया था इतना तेज बोला था इसने तो वो शब्द प्रमाण हो जाएगा तो ऐसे एक ही अर्थ को तीनों सिद्ध कर रहे हैं लेकिन अवस्था भेद से करते हैं अर्थ वही रहता है स्वरूप भेद रहता है थोड़ा थोड़ा ये प्रमाणों के अपने विषय हैं इस तरह से इसलिए प्रमाणों में भेद है लेकिन अर्थ का तीनों से होता है तो कहीं तीनों लगते हैं इसी में दो से काम चलता है इसी में एक से भी चल जाता है इस कारण से प्रमाण को जानना चाहिए यहाँ जानने का अर्थ है कि प्रमाण वृत्ति होते हुए भी ये तत्व ज्ञान में अभी नहीं आएगा कहते नहीं ये तो प्रमाण है तो प्रमाण होना पर्याप्त नहीं है तत्व ज्ञान के लिए अभी इसमें अविशिष्टता रहती है बलियन मान से जाना किसी से जाना लेकिन अभी समाधि प्रत्यक्ष नहीं है वो तत्व ज्ञान में अभी नहीं आएगा वैसे अर्थ की दृष्टि से तत्व ज्ञान है प्रमाण वाला ज्ञान होता है वो तत्व ज्ञान ही होता है लेकिन अर्थ की दृष्टि से ज्ञाता की दृष्टि से नहीं हाँ वो बताना था इसमें इसको इ, इसलिए अब ये करना होगा कि जो कुछ देख सुन के जो जान रहा है ना इतना ज्ञान अपने लिए पर्याप्त नहीं है समाधि लगानी पड़ेगी अभ्यास करना पड़ेगा ये इसका अभिप्राय इसमें यही अगर यही वृत्ति बनी रही तो अपना बोध होगा ही नहीं इसको बंद ही करना पड़ेगा अपनी पृथकता जानने के लिए इसको बंद करना पड़ेगा समाधि में फिर इसको उठाएंगे तो वहाँ होगा कि मैं मैंने जाना था मैं इसको उठाकर करके स्मार्ट से जान रहा हूँ मुझे ये जान हो रहा है उस अवस्था में अपना बोध होगा इसको चलाते रहेंगे तो वो बोध नहीं होगा इसलिए रोकना जरूरी है, अभी, हो रहा है ये मैं जान अभी नहीं अभी मैं जान रहा हूँ ये नहीं हो रहा है अभी तो ये सैद ये मोटा वाला जितना है ना ये मैं जान रहा हूँ ये हो रहा है हाँ ये नहीं हो रहा कारण से इसको जानना जरूरी था ओ...